और राजस्थान की कुछ खास रचनाएं उनके पास हैं जिसका आनंद आज के इस शो में हम लोग उठाएंगे तो आप सभी की तरफ से आशा पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत घने धन्यवाद करूँ आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गणी गनी खम्मा और हुकुम मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे सभी राजस्थान के निवासी हैं वो काफ़ी समय से इन चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं रेडियो के माध्यम से हम भी चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह की रचनाओं को लेकर आते हैं तो हमें अच्छा लग रहा है आपको इंट्रोड्यूस करने में और आप जिस तरह से राजस्थानी भाषा में इन रचनाओं को सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैं चाहूँगा कि आपका स्वागत है और एक बहुत ही सुंदर रचना हमारे सभी श्रोताओं को यहाँ की बोली भाषा में सुनाई खमा खड़ी सभी ने महारो राम राम आज आपके सामने की राफड़ियाँ और की दोहा में राजस्थानी रे माये रखूँगा राजस्थानी मारी रग रग रे मायने है राजस्थानी में जलम्योड़ी हूँ अटे पड़ी हूँ बड़ी हूँ तो राजस्थान तुम्हारे तो जीवरी जड़ी है राजस्थानी मारी रगा नहीं निकल सके और मन भी घणों चोखो लाग रही आप सब आने तो मैं कि दोहा बिल्कुल नया बिंब दिया हूँ नया रूपक बांधिया हूँ माने नई उपमाया हैं बिल्कुल राजस्थान दी तो वे सब आप सामने रखू हूँ मैं और मैं उम्मीद करू हूँ मैं आशा करू हूँ कि आप सब आने दाई घट्टी पी से बादला परखा पूरे धान समझो आप देखो बादल ने मैं घट्टी बनाई हूँ और बाद बरखा है जो बरसात वह धान उ है घट्टी पीसे कि घट्टी जैसे बादल घट्टी पीस रहे हैं बरसात उसमें अनाज उसर रही है और दोनों को धमकाती हुई बिजली उनके कान खींच रही है और कह रही है काम जल्दी करो इस तरह तो ये आ, भाव मैंने आपके सामने रखे रमेश भाई ये हिंदी अनुवाद आपके लिए कर रही हूँ मेरे अच्छा, राजस्थानी अच्छा, भाई बहन तो समझ रहे होंगे बिल्कुल बादल गाजे आख्या छिरमिर में बादल गाजे छिरमिर में उठे भाजी में पीड़ी पड़ दी दे का है जब वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है और पति नहीं आता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है तो बादल का आदरा आचा छिर मिर में उठे भाव में पीली पड़की दे बादल डाडे जोर सू ऊंची बू फाड़ बादल डाडे जोर सू ऊंची बू फाड़ आधो आधो खोल की लुप लुप आधो खोल की एक फिर गृहणी का रूप रख रही हूं कि वो गृहणी पति के नहीं होने पर क्या सोचती है ढोला थारी प्रीत रो ठीक हो पड़ क्यो रंग ढोला थारी फीक रंग। के हारो उन, पर जंग। के हारो उन पर जंग जब पति की याद में रोते रोते और के बहुत बुरे हाल हो जाते हैं तब वो कहती है जो मैं कह रही हूँ राजस्थान में जो बाखिस क्या ठोड़ सू डोबा किस क्या ठोड़ सू काजल छोड़ी साँस डोबा किस क्या ठोड़ सू काजल छोड़ी सांस ओढ़ू चुभ की काल चे चूसणियारी फांस ओढ़ू चुबकी काल जे जूसणियारी फांस जब इंतजार करते करते वो बहुत थक जाती है तब वो कहती है आख्या मरुथल होगी मन घाट आख्या मरुथल होगी तीसा मन घाट सपन कुआरा रह गया जो ता था बात उड़छी टोरी एक बिल्कुल ही अलग अंदाज रख रही इसमें ईश्वर से जब हम दूर हो जाते हैं इस धरती पर आके तो कह रही हूं कि उड़ छी टोरी सासरी मोमाया रे संग उड़छी टोरी सासरी मोमाया रे संग आकाशारी आस में धरती लिवी पतंग आकाशारी आस में धरती लिवी पतंग Uh, फागन पे एक कि दोहाणरी आएगी बांध सियालो खूट सर्दी को खूंटी पे बांध गई और खुद आ गई है रुत फागणरी आयगी बांध सियालो खूट धमचक मांडे बायरो फिरे बजा तो बूट हवा की जो आवाज आती है टक टक टक ऐसा लगता है जैसे हवा के बूट बज रहे हो बायरो फिरे बजा तो एक फिर से स्मृति याद पे मारे जीरे खेत में दुखरी ऊंची मेड़ मारे जीरे खेत में दुखरी ऊंची मेड़ उगरिया नित याद रा ऊंचा ऊंचा पेड़ ऊंचा ऊंचा पेड़ प्रकृति से बहुत ज्यादा करीब हूं मैं हुँ। तो जिस चीज को देखती हूँ उसमें इंसान की जैसा कुछ हरकत मुझे नजर आती है बड़ा चाहे चांद हो चाहे पेड़ हो चाहे नदी हो नाले हो पहाड़ हो झरने हो रेत के टीले हो तो प्रकृति का थोड़ा सा मान्यकरण देखिए बाटी चाणे चांद दाल बाटी तो खाई होगी रमेश भाई राजस्थान में बाटी जाने चांद है तारा जाने जाने दाल बाटी चांदी है तारा जाने दाल रिया है देवता सजी रात री था एक चांद को देख के यहाँ बाटी नजर आई थोड़ी देर बाद ही चांद मुझे मक्की की रोटी नजर आ रहा है देखिए <laughs> मकीरी रोटी चियाँ चंदो गोल मटो मकीिया चंदो गोल मटो रात मजूरिन खायरी जाने डब्बो खो रात मजूरिन खायरी जाने डब्बो खो एक अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को एक दोहा राजस्थानी में मन मंदिर में नाचती कीर्तन करती पी मन मंदिर करतीचती की सावरा चरणाओं नी नैन सुसावरा चरण मी सुसावरा चरण ढुलाओनी तो की दोहा रखिया में राजस्थानी रामायण ने अपने सामने अब मैं कुछ एक राफड़िया लिखू थोड़ा सा हंसी मजाक रहा मायने कि राजस्थान में जो कुछ कहावते हैं या कुछ चीजें हैं कि क्या क्या चीज बुरा असर करती है या किससे बचना है तो भाई राफड़ियाँ कहते हैं हर काम में कुछ काम बिगड़ जाता है ना तो कहते हैं राफड़े हो गयो तो राफड़िये लिखे मैंने कुछ तो कुछ राफड़ी अपने श्रोताओं के लिए रख रही हूँ काली रातां नीची बात अकड़ीओढ़ी आता राफड़िया करे काली रात मीठी बाता जो मीठा बोलता है उसके कुछ होता है मन में बेद काली राता मीठी बातार बात अकड़ियों राफलिया करे रो तो कुत्तो सिपाही सुतो घर चूतो राफड़िया करे बूढ़ा पारो ब्याव कसईरो न्याव अर घना देवता रो ध्याव राफलियो करे खारो पाणी छोरी काणी अर प्रेम री हैी करे घोड़ी बिमरियोड़ी घाट बड़ियोड़ी भैंस टी राफड़ो करे पक्का श्रोता मैंने समझ आ रियो रही आनंद भी आ रियो इन चीजा रो नई चीज मैं आपने सुनाई रही हूँ बिल्कुल राफड़िया मैं खुद ही याद कर विधा कदई ही नहीं राजस्थानी में बिल्कुल मैं लिखा हूँ राफड़िया तो सिया रात ओछा री बात खोटारो सात राफड़ियो करे भाया बछाड़ कांटा रि झाड़ राफड़ियों करे कुत्ता नया जुत्ता, ताबर अनुता, करे खुटा करे टकली टाट बाट जाट बिन बाड़ और आंधी रेत धन दो लतरो अचंबो मारगरे बीचे खम्बो और घूंगटो तो लम्बो राफलियो करे देश में घपलो टाबर अचपड़ो और मिनख लिपड़ो राफलिया करे नाव माय छेद पग तड़ी रेद लुकियोड़ा भेद करे राफड़िया करेड़िया करो राफलिया खाली पेट तपतो जेठ और मुंजी सेठ राफलिया करे फूटिया डोबा सासुरा और माजने में धूड़ धोबा राफड़िया करे गायरी भेटी, बेनड़ी ढेटी और मनारी छेटी राफड़िया करे, अणु तो धन छोटो मन रोगी तन राफड़ियों करें तिलरो ताड़ सासु बुआरी राड राफड़ो करें रा... बेमोकारी बात गधेरी लात और बन बिन भिंडी रे छात राफड़ियों करे, नसेरी लत और घना जनारा मत और माँ बाप रे दुर्गत करे अब की नाड़ टूटोड़ी पनाड़ भूंडी गाड़ राफड़ियो करें मोरियारो कुक दूध रगुण कांच रो, रा रो दरकन राफड़ियो करे गुड़कियों लोटो और घर में टोटो और चाकू भोटो राफड़िया करे देरानी जेठानी रो ईसको मारे घडायो बीस को बीरे घडायो तीस को राफड़ियो करे पूत कुआरों भारी पग छुआरों काचर खारो राफड़ियो करें घर में गैली छोरी परीक्षा में कॉपी कोरी घर में सुन जो भाया पाछ घर में गैली छोरी परीक्षा में कॉपी कोरी और बेटी सासरे में दोरी राफड़ियो कर पड़ोसनसू हताई अबूज दाई और कुबदियों नाई राफड़ियों करेंफड़िया आप रखिया हूं मैं सामी जी आशा पांडे जी बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाया और आशा करता हूँ ये नया अंदाज जो है हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और जिस तरह की बातें हैं जो बहुत ही छोटी छोटी रचनाओं को आपने शेयर किया आशा करता हूँ जो चीज़ें जो हमारे समझ से थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन ये सत्य घटनाएँ होती है जिनको हम लोग छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से समझ पाते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं और किस तरह से काम बिगड़ जाता है और किस तरह से लोग इन चीज़ों को बाद में समझ पाते हैं तो अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं और पहले से हमें अंदाज आ जाता है तो हम वहाँ पर बदलाव कर सकते हैं और हम भुगतान नहीं कर पाएंगे इन सभी चीज़ों का लेकिन हम इन्हें समझकर कुछ एडजस्टमेंट करके अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छा राफल ये आपने सुनाया धन्यवाद शुक्रिया आपका आशा और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन हैं रेडमोट वन नाइनटी पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ विशेष आशा पांडे जी हैं जिनसे हम राजस्थानी रचनाओं को सुन रहे खास आप सुन रहे हैं रिडमोज वन नाइनटी पॉइंट फोर फाइव सुनते रहो न्यूज फिर रहते रहो हाँ, हाँ, हाँ, पिंगा जा री पड़ा ही दे। दे। का था दे। दे। पे। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा पांडे हमारे साथ है राजस्थान की कवियत्री है हमारे साथ में जोधपुर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने राजस्थानी जो कविताएं आपको सुनाई और ख़ास पर्यावरण पर उन्होंने सुनाई और प्राकृति के प्रति उनका बहुत ही प्रेम है और जहां भी जिन चीज़ों को देखती है उन्हें एक मानव का रूप या मानव के कुछ बातें उसमें नज़र आती हैं उन्हें तो उस पर वो कविता करती हैं जिसका हमने अभी एक नमूना आपको सुनाया है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को आगे ले चलते हैं आशा पांडे जी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जिसे राजस्थान वैसे सभी चीज़ों में एक अलग अपनी पहचान रखता है वैसे राजस्थान की प्रेम कहानियाँ भी बहुत फेमस है जी और मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ प्रेम कहानियाँ जैसे यहाँ माउंट आबू की भी कुछ प्रेम कहानियाँ हमने एक बार उस सीरीज में डॉक्टर अरुण शर्मा से बात की थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रेम कहानी यहाँ पर माउंट आबू की बताई थी उन्होंने अच्छा और मैं चाहता हूँ कि आपके जोधपुर के साइड में एक सुना है कि मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी तो विषय पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं सुना हो हाँ। थोड़ा सा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी अगर बातें आप उस विषय पर बताएंगे तो अच्छा है जी ये मुमल हमारे जैसलमेर के लोदरवा गांव है वहाँ की रजवाड़ा था एक तो वहाँ की राजकुमारी थी मुमल और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में जितने राजा महाराजा जितने रजवाड़े थे राजस्थान के बाहर भी नहीं नहीं। नहीं। आ, मुमल की खूबसूरती के बड़े चर्चे थे और आज तो जैसलमेर की गवर्नमेंट एक मुमल महिंद्रा कंपटीशन भी करवाती है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो जिसमें मुमल का जो सौंदर्य बिल्कुल वैसा था वैसा प्रस्तुत करना होता है अच्छा मैं सोच रही हूँ मैं दर्शकों अपने श्रोताओं से जुड़ी हूँ तो बात राजस्थानी में कहूँ जी जी और रमेश भाई शायद आप समझ जाएंगे राजस्थानी तो वह मूमल महेंद्रा रो कंपटीशन हुआ करे बैणी खूबसूरती रो बिल्कुल हु बू जो बहुत सुंदर वो ही नक्श सिख पूृंगार और वे ही निर्णय नक्श सारा सज दजंज का प्रस्तुत हुए मंच रमाते जैसलमेरे में मरु महोत्सव रमाायण कंपटीशन हुआ करे मुमल महेंद्रा मुमल लोदरवारी राजकुमारी भी और महेंद्र हो पठानकोट तो है एक बट गुजरात रामायण ने बटारो राजकुमार हो तो वो भी वनरे मूमल री कुछ शर्त ही शादी ने लेन कि मैं शादी वीणों करूँ जो बहुत इंटेलिजेंट हुई बहुत होशियार हुई <laughs> और जितनी मारी शर्ता है वे शर्ता ने वो पूरी क्लियर कर दी जो भी मैं विंडसा में रखूँ कंपटीशन, जो भी विंडसा में जो रखूँ वो पूरो पार करी सारी बाधावा और मार तक पहुँची विणों में शादी करूँगी तो शादी नहीं करूँ <laughs> बहुत राजा आया बहुत राजकुमार आया लेकिन सारा फेल हो गया सारा परेशान निराशा साथ में लेंगे कोई मन मायने सक्सेस नहीं हुआ महेंद्र जो हो गुजरात रो राजकुमार वो बड़ो होशियार हो तो वो सोचियो कि कुछ तो है कि आड़ शर्तं रखे कि ओ पानी न तेर न मारे महल तक आवे लेकिन कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल तलवारबाजी में भी हो होशियार और कई शर्त इन टाइप रही जो कोई पार नहीं कर पाया महेंद्र वे शर्त पार कर मुमल के सामने पहुँचे तो मुमल ने बड़ो आश्चर्य हुई हो कि आज तक इतना साल होगा चार पाँच साल में कोई मारी शर्त पूरी नहीं कर सकियो हो वो बड़ो वाकई तो एकदम भी रिवा बुद्धि रमाते आसक्त होगी ही और फिर वे रोज लगभग मिल रहा है देख रहा एक दूसरा ने लेकिन लास्ट में जान कुछ जो नियतें में बदेड़ो रहे कि महेंद्रा ने कुछ शक हो गया रे माते लेन और वह विन्हें विश्वास नहीं कर सक्य मूमल री बात रे माते और वो मिलनो छोड़ दियो और मुमल भी याद में तड़पती तड़पती आपरी रि तो प्राण त्याग दिया आपरा बट एक नदी है किनारे काक नदी काक नदी रे किनारे जैसलमेर में आ गए आज भी वह नदी सूखी पड़ी है किनारे माते मुमल रो मेल बनी है छोटो सो बच गयो है बहुत तो बटे वह आपरा प्राण त्याग दिया महेंद्रो भी बिना खूब प्यार कर बिना एहसास हुए महेंद्रा ने हुयो कि नहीं वह मूमल सही है मैं गलत हूँ लेकिन वो विंड तक पहुँचो जिते वह अपरा प्राण तोड़ चुकी ही और महेंद्र बीवी ने याद में कर तो खुदरा प्रांत तोड़ दिया है तो, तो आ, राजस्थान भी अभी एक भोला मारूरे साथ है अभी एक है कहानी प्रेमरी और इन प्रेमरी कहानी तो पूरी जैसलमेर जोधपुर और खूब गीत गाई जाए और खूब मुमल के लिए तो कहते हैं कि वो पानी निगलती व पानी तो पानी दीख तो हो वो खूबसूरत ही तो, जैसलमेर में तो पूरा अंग्रेज और अंग्रेज तक अंग्रेजिया में कंपटीशन में भाग लेशन देखे ना आये इतनी सुंदर सारी तैयार हो लड़कियाँ एक उमड़ एक प्रस्तुत हो गए फिर कई राउंड पूरा कर तो जो मिस इंडिया कंपटीशन हुआ जो जैसलमेर मिस मुमल कॉम्पिटिशन हुआ <laughs> जी आश पांडे जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से मुमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी है वो आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी राजस्थान के सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि इस कहानी को शायद उन्होंने कई बार देखा होगा सुना होगा लेकिन फिर से हम लोग उन चीज़ों के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक अपने आप में राजस्थान की जो है अल, हर बात में एक अलग पहचान है तो प्रेम कहानियों में भी बहुत सारे ऐसे प्रेम कहानियाँ हैं जिनको हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आज वो चीज़ें नहीं हैं हमारे इस वर्तमान समय में लेकिन उन चीज़ों को याद कर कहीं ना कहीं हम भी एक आस्था बना के चल सकते हैं क्योंकि इस तरह से जीवन की एक अलग पहचान है जहाँ प्रेम की परिभाषा जो है लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर दी है तो आज वो चीजें शायद कम हो रही है क्योंकि आज कोई किसी आकर्षण भर रह गया है हाँ, प्रेम हाँ। प्रेम आत्मा से परे हो गया है जी जी जी बिल्कुल आप आपसे और रहे ये चीजें जो है कहीं कही ना कहीं हम इनसे बहुत दूर हो चुके हैं और आज हम लोग उन चीजों को नहीं मान लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को आज सुनते हैं तो ऐसा फील होता है कि किस तरह से ये प्रेम बना होगा और हमारा प्रेम कहानी हम अगर एक बार देख ले तो किस तरह की बातें हैं बहुत अंतर महसूस हम लोग कर पाएंगे लेकिन चीज़ें जो है हम लोग आज भी अपने मुल्यों को अपने अस्तित्व को बना के रख सकते हैं हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं तो चलिए तो हाँ, <laughs> विरह। विरह तो तो जी, जी, कारण था कि ये बहुत सूखा इलाका का था बिल्कुल एकदम तो यहाँ के लोगों को यहाँ के पुरुषों को उस समय कमाने के लिए अधिकतर बाहर जाना पड़ता था आज भी जाते हैं आज भी आपने देखा होगा की सिरोही जिले में तो मैक्सिमम लोग सिरोही ये सारे अब बीबियों को साथ ले, ग, ले जाने लगे हैं तो वो अलग चीज है लेकिन अब पहले मतलब ये प्रेम का ये था कि हर त्योहार में वो बिल्कुल सिर्फ दिवाली पे आ पाते थे या साल में एक बार या दो तीन साल में एक बार क्योंकि ना तो ये कम्युनिकेशन के साधन थे और ना जेब अलाउ करती थी आज तक की तरह बहुत बड़ी तनख्वाहें बहुत बड़े पैकेज नहीं होते थे उस समय बड़े संतुष्ट से लोग होते थे उस समय जो विरहणियाँ पीछे होती थी पत्नियां प्रेमिकाएँ जो भी वो किस तरह अपनी पीड़ा भोगती रहती थी और लिखती थी और राजस्थान में एक त्यौहार होता है तीज का त्यौहार हुँ, बहुत महत्व है उसका वो पूरे साल ना आए पति पर उसकी सावन की तीज में जब आके वो एक बारा होता है यहाँ उस बारे को पासता है तो उसी बारे से वो अपना व्रत जैसे और देश जगहों पर उत्तर प्रदेश और कहीं जैसे करवा चौथ का करवा का हाँ, हाँ, हाँ जी बिल्कुल वो उसी तरह से राजस्थान में तीज का होता है सात तीज जिसको बोलते हैं तो उस समय जब वो पति दूर रहते थे और वो विरहणिया उसकी याद में उस वो बारा भी अगर नहीं पास पाती थी तो रात भर रोती और सुबह उठ के सूरज के दर्शन करके फिर खाना खा पाती तो इस तरह बहुत विरह गीत निकले हैं राजस्थान में तो क्योंकि प्रेम में विरह यहाँ सबसे अधिक रहा है प्रेम में मिलन राजस्थान में कम रहा है हुँ, हुँ, हुँ, तो उस पर एक गीत मेरा ऐसे ही निकल आया था क्योंकि मुझे भी शादी के दो तीन साल पति से दूर रहना पड़ा <laughs> उनके जी, जी, तो उसी समय एक गीत निकला था मेरा भी और तीज को ये नहीं आए थे तो उसमें तब मेरा भी एक गीत निकला था हाँ। तो दूसरी और ग्रहणियों को भी जो राजस्थान के तीज पे अपने पतियों को मिस करती है उनको समर्पित करते हुए चांद तू रो आज फंवर जी चांद तू रो आज फंवर जी सुनो सुनो लागे रे फेर फेर रात पसवाड़ो मारी नींदा द जा गेरे मारी नहीं जागे रे चांद तू रो आज फंवर जी सुनो सुनो लागे रे फेर फेर रात पसवाड़ो मारी ना जागे रे मौज मनाती आवे फिखा मौज मनाती आवे फिर्खा बैरण जेड़ी लागे रे चाली ठंडो ने रोने काल जे ला गे लायक का जे लागे र काल जे ला ग लायक काल जे लागे चांद तूझ रवाच खबर ची सुनो सुनो लागे रे फिर फेर मेहंदी इस तरह वो सज धज कर तैयार होती थी और पति का इंतजार लास्ट मोमेंट तक जब चांद निकलना आता था उसके बाद तक वो इंतजार करती थी कि शायद हुँ। अब आए अब आए हर आठ पर उसे लगता था अब आए थाने उड़ी के हाथ री मेहंदी लहरियो मुंडाता गेरे सावणिया रीती च है काले कुण जी बारों पासे कुी बारों पासे चांद तू ज रज फंवर जी सुनो सुनो लागे रे। फिर फेर, फेर रात बसवाड़ो मारी नींद जागर मारी नींद जागरें पैर ओढ़ नंदल जेठाणी हर के मारे आ गरे पैर ओढ़ नंदल जेठाणी हर के मारे आ ग पलकारियाँ पूतली टक मारगता घेरे टक टक मारगता घेरे टक टक मारगता घेरे चांद मारग तू ज रवाज फमर सुनो सुनो लागे रे। फेर फेर रात बसवाड़ो मारी नींदा जागे रे। मारी द जागेरे थनी उड़ी के हाथर महंद लहरी उ ताेरे मेहंदी लहरियों आशा पांडे जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे तो सभी लिसनर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे और राजस्थान की जो प्रेम कहानियों में ज्यादातर जो इंतजार रहा है उस पर आपने ये गीत एक विरह गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी माता बहनों को भी अच्छा फील हो रहा होगा कहीं न कहीं उनकी उस प्रेम की जो बात है उनके साथ दिल में आ रही होगी और अपनी प्रेम कहानी को वो भी याद कर रहे होंगे तो अच्छा लगता है जब हम अपने पुराने और अपने अजीज चीजों को याद करते हैं तो एक सुकून मिलता है दिल में एक अच्छा फील होता है हाँ गृह पे एक छोटी सी कविता फिर से याद आई है जी की इन सुल छाने छ जद आई मिले थारी नस नस में जावे जाने जाने सावन सावन जब पति की स्मृति तक आ जाती है है तो उसे ऐसा लगता जाने कितने ही सावन बरस गए इस भयंकर रेगिस्तान में सही बात है। और हर पल में जैसे लगते हैं सालों बीत रहे हो बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो वो प्रेम की एक बहुत बड़ी जो कहानी है जहाँ पर हम सभी लोग एक इंतजार के माध्यम से उन चीजों को अनुभव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इंतज़ार के सिवा और कोई चारा भी नहीं होता लेकिन चीज़ें जो है प्रेम को और बढ़ा देती हैं और जब आते हैं तो बहुत प्रेम उमड़ता है हमें और मिलन की वो घड़ी जो है बहुत खूबसूरत बन जाती है जब इंतजार के बाद हमारा मिलना होता है वैसे कहते हैं कि इंतजार है तो प्रेम है इंतजार नहीं तो प्रेम भी नहीं तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा आशिया जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने कही और राजस्थान की प्रेम कहानी ममल और महेंद्र की आपने सुनाई अच्छा लगा हमें और मैं कहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी श्रोताओं को दे आप श्रोताओं के लिए मेरे यही मैसेज है मेरी तरफ से बिल्कुल राजस्थान में दे रही हूँ मैं संस्कृति राजस्थान भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है सब राजस्थानी खान पान छोड़ रहा है राजस्थानी पहनावो छोड़ रहा है राजस्थानी व्यवहार छोड़ रहा है बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति ने अपना रहा है ओ कठे इन कठे आप नुकसान देवेगा बहुत जरूरी है अस्तित्व बचा बहुत जरूरी है अपनी पहचान बचावनी बहुत जरूरी है अपनी भाषा बचा आपना संस्कार बचावना और अपना मान सम्मान बचा जी सारों तो देश विदेश लोग दौड़ना वे देखने अगर वहने भी अटे राजस्थान में राजस्थानी संस्कृति नहीं मिली और राजस्थानी रंग रूप नहीं मिलियो राजस्थानी परिवेश नहीं मिलियो बैठे क्यों आवेला? आज अपने ट्यूरिज्म कारण आपाने संस्कार के कारण आपाणी राजस्थानी संस्कृति इतिहास रे कारण हो रही है यह सब चीजा ने बचावनी बहुत जरूरी है आपाने वास्ते और इन वास्ते आपने बड़ो जागरूक होना पड़ेगा आपने बहुत सजग रहो पड़ेला और अपने ने संस्कृति ने अपने व्यवहार ने अपनी भाषा ने अपनी बोली ने और जब आजकल लड़कियाँ रे प्रति भी कठि बारे जाए और अपना जो युवा बच्चा है वह मैंने छेड़े या जो इन बात करे आपने कतई शोभा नहीं दे वे सब आपने, तो आपने बचा है आप सब लोगों से तुम्हारी अरज है मारो निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और राजस्थान की संस्कृति को बना के रखने के लिए आपने आग्रह किया और जितना राजस्थान की संस्कृति को हम लोग बना के रखते हैं उससे टूरिज़्म जो है ख़ास हमारा जो इनकम है राजस्थान स्टेट का वो बना रहेगा और लोग यहाँ पर आते भी हैं राजस्थान संस्कृति पहनावा भाषा को देखने के लिए सुनने के लिए अगर वो चीज़ें गायब हो जाएगी तो लोग यहाँ आएंगे नहीं इसलिए इसे बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़कर इतनी अच्छी सुंदर बातें बताने के लिए थैंक यू सो मच नमस्ते शुक्रिया शुक्रिया नमस्कार चीनी श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही है रेडी मधुबन के साथ आप सुनना है? 90 सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो